या पुष्ताचं प्रवदिपचि वेदवादरता पार्थ न्यदस्तीवा काम आमा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग गति प्रती भोग प्रसक्ता या पर तेत सा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधीये कर्म योग की बात करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो सुख कामना विषय और वासना से उत्प्रेरित है जो स्वर्ग से ऊपर जगत में कुछ भी नहीं देख पाते हैं जिनका धार्मिक चिंतन मनन और अध्ययन भी विषय प्रेरित ही होता है जो संसार में दो सुख की मांग करते ही हैं जो परलोक में भी सुख की ही मांग किए चले जाते हैं जिनके परलोक की दृष्टि भी वासना का ही विस्तार है ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराई को समझने में असमर्थ है कर्म योग को अगर एक संक्षिप्त से गणित के सूत्र में कहें तो कहना होगा कर्म ऋण कामना बराबर कर्म योग जहां कर्म से कामना ऋण कर दी जाती है तब जो शेष रह जाता है वही कर्म योग है लेकिन कामना को शेष करने का अर्थ केवल सांसारिक कामना को शेष कर देना नहीं है कामना मात्र को शेष कर देना है इस बात को थोड़ा गहरे में समझ लेना जरूरी है संसार की कामना को शेष कर देना बहुत कठिन नहीं कामना मात्र को शेष करना असली तपस्या है संसार की कामना तो शेष की जा सकती है अगर परलोक की कामना का प्रलोभन दिया जाए तो संसार की कामना छोड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं अगर किसी से कहा जाए इस पृथ्वी पर धन छोड़ो क्योंकि परलोक में यहां जो थोड़ा छोड़ता है बहुत पाता है तो उस थोड़े को छोड़ना बहुत कठिन नहीं वो बारबिन वो सौदा हम सभी छोड़ते हैं पाने के लिए हम सभी छोड़ते हैं पाने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है लेकिन पाने के लिए जो छोड़ना है वो निष्काम नहीं है वो पाना चाहे परलोक में हो वो पाना चाहे भविष्य में हो वो पाना चाहे धर्म के सिक्कों में हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है पानी आकांक्षा को आधार बनाकर जो छोड़ना है वही कामना है वही कामग्रस्त चित्त वैसा चित्त कर्मियों को उपलब्ध नहीं होता यहां कहा जाए पृथ्वी पर स्त्रियों को छोड़ दो क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं उपलब्ध हैं यहां कहा जाए पृथ्वी पर शराब छोड़ दो क्योंकि बहिस्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं तो इस छोड़ने में कोई भी छोड़ना नहीं ये केवल कामना को नए रूप में नए लोक में नए आयाम में पुनः पकड़ लेना है ये प्रलोभन ही है इसलिए जो व्यक्ति भी कहीं भी किसी भी रूप में पाने की आकांक्षा से कुछ करता है वो कर्मयोग को उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि तो कर्म योग का मौलिक आधार कामना रहित फल की कामना रहित कर्म है कठिन है बहुत क्योंकि साधारणता हम सोचेंगे कि फिर कर्म होगा ही कैसे हम तो कर्म करते ही इसलिए हैं कि कुछ पाने को है कोई लक्ष्य कोई फल हम तो चलते ही इसलिए हैं कि कहीं पहुंचने को है हम तो श्वास भी इसीलिए लेते हैं कि पीछे कुछ होने को है अगर पता चले कि नहीं आगे की कोई कामना नहीं तो तो फिर हम हिलेंगे भी नहीं करेंगे भी नहीं कर्म होगा कैसे गीता के संबंध में या कृष्ण के संदेश के संबंध में जिन लोगों ने भी चिंतन किया है उनके लिए जो बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल उलझाव है वो यही कि कृष्ण कहते हैं कर्म वासना रहित कामना रहित तो कर्म होगा कैसे क्योंकि कर्म का मोटिवेशन कर्म की प्रेरणा कहा से उत्पन्न होती है कर्म की प्रेरणा तो कामना से ही उत्पन्न होती है कुछ हम चाहते हैं इसलिए कुछ हम करते हैं चाह पहले करना पीछे विषय पहले कर्म पीछे आकांक्षा पहले फिर छाया की तरह हमारा कर्म आता है तो अगर हम छोड़ना चाहना वो डिजायर इच्छा विषय तो कर्म आएगा कैसे मोटिवेशन नहीं होगा अगर हम पश्चिम के मनोविज्ञान से भी पूछे जो कि मोटिवेशन पर बहुत काम कर रहा है कर्म की प्रेरणा क्या है तो पश्चिम के पूरे मनोविज्ञानिक एक स्वर से कहते कि बिना कामना के कर्म नहीं हो सकता है कृष्ण का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान बिल्कुल उल्टी बात कर वो ये कहते हैं कि कर्म जब तक कामना से बंधा है तब तक सिवाय दुख और अंधकार के कहीं भी नहीं ले जाता है जिस दिन कर्म कामना से मुक्त होता है परलोक की कामना से भी स्वर्ग की कामना से भी जिस दिन कर्म शुद्ध होता है प्योर एक्ट हो जाता है जिसमें कोई चाहे की जरा भी विसुद्धि नहीं होती उस दिन ही कर्म निष्काम है और योग बन जाता है और वैसा कर्म स्वयं में मुक्ति है वैसे कर्म के लिए किसी मोक्ष की आगे कोई जरूरत नहीं है वैसे कर्म का कोई मोक्ष भविष्य में नहीं है वैसा कर्म अभी और यही है वैसा कर्म मुक्ति है वैसे कर्म का मुक्ति फल नहीं है वैसे कर्म की निजता ही मुक्ति इसे थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आगे बार बार उसके इर्द गिर्द बात घूमेगी और कृष्ण के संदेश के बुनियाद में वो बात छीपी है क्या कर्म हो सकता है बिना कामना के क्या बिना चाहे के हम कुछ कर सकते हैं तो फिर प्रेरणा कहां से उपलब्ध होगी वो स्रोत कहां से आएगा वो शक्ति कहां से आएगी जो हमें खींचे और कर्म में संयुक्त करते जिस जगत में हम जीते हैं और जिस कर्मों के जाल से हम अब तक परिचित रहे हैं उसमें शायद ही एकाध ऐसा कर्म हो जो अनमोटिवेटेड शायद ही अगर कभी ऐसा कोई कर्म भी दिखाई पड़ता हो जो अनमोटिवेटेड मालूम होता है जिसमें आगे कोई मोटिव जिसमें आगे कोई पाने की आकांक्षा नहीं होती उसमें भी थोड़ा भीतर खोजेंगे तो मिल जाएगी रास्ते पर आप चल रहे हैं आपके आगे कोई है उसका छाता गिर गया आप उठाकर दे देते हैं अनमोटिवेटेड उठाते वक्त आप ये भी नहीं सोचते कि कि क्या फल क्या वो थी क्या मिलेगा नहीं ये सोच नहीं होता छाता गिरा आपने उठाया दे दिया दिखाई पड़ता है अनमोटिवेटेड है क्योंकि न घर से सोच के चले थे कि किसी का छाता गिरेगा तो उठाएंगे छाता गिरा उसके एक क्षण पहले तक छाता उठाने की कोई भी योजना मन में न थी छाता गिरा और छाता उठाने के बीच भी कोई चाह दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी मनोविज्ञान कहेगा अनकॉन्स मोटिवेशन है अगर पीछे इतना भी स्मरण आता है कि कैसा आदमी है धन्यवाद भी नहीं तो मोटिवेशन हो गया आपने सोचा नहीं था लेकिन मन के किसी गहरे तल पर छिपा था अब पीछे से हम कह सकते हैं कि धन्यवाद पाने के लिए छाता उठाया आप कहेंगे नहीं धन्यवाद का तो कोई विचार ही न था ये तो पीछे चला पता लेकिन जो नहीं था वो पीछे भी पता नहीं चल सकता है जो बीज में न छिपा वो तो प्रकट भी नहीं हो सकता है जो अव्यक्त न रहा हो वो व्यक्त भी नहीं हो सकता है कहीं छिपा था किसी अनकस किसी अचेतन के तल पर दबा था राह देखता था नहीं सचेतन कोई कामना नहीं थी लेकिन अचेतन कामना थी जीवन में ऐसे कुछ प्रश्न में मालूम पड़ते हैं जहां लगता है अनमोटिवेटेड निष्काम कोई कृत्य घटित हो गया है लेकिन उसे भी पीछे से लौट कर देखें तो लगता है कामना कहीं छिपी थी इसलिए तो पश्चिम का मनोविज्ञान कहेगा कि चाहे दिखाई पड़े और चाहे ना दिखाई पड़े जहां भी कर्म है वहां कामना है इतना ही फर्क हो सकता है कि वो चेतन है या अचेतन है लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्म हो सकता जहां कामना नहीं वक्तव्य है बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए दो चार और से हम यात्रा करें एक छोटी सी कहानी से आपको कहना चाहूंगा क्योंकि जो हमारी जिंदगी में परिचित नहीं है उसे हमें किसी और की जिंदगी में झांकना पड़े और हमारी जिंदगी ही इति नहीं है हमें किसी और जिंदगी में झांकना पड़े देखना पड़े कि क्या ये संभव है इज इट पॉसिबल पहले तो यही देखने लें कि क्या यह संभव है अगर संभावना दिखाई पड़े तो शायद कल सत्य भी हो सकती है अकबर एक दिन तानसेन को कहा है तुम्हारे सुनता हूं संगीत को तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम जैसा बजाने वाला शायद ही पृथ्वी पर हो आगे भी कभी होगा ये भी भरोसा नहीं आता क्योंकि इस ऊंचाई और क्या हो सकेगी इसकी इसकी धारणा भी नहीं बनती है तुम शिखर हो लेकिन कल रात जब तुम्हें विदा किया था सोने गया था तो मुझे ख्याल आया हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा हो कोई तुम्हारा गुरु तो तुमसे आश पूछता हूं कि तुम्हारा कोई गुरु है तुमने किसी से सीखा है तो पांच ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं गुरु के सामने जिस सीखा है उसके चरणों की भी है। इसलिए वो ख्याल मन से छोड़ दे शिखर भूमि पर भी नहीं है लेकिन आपने मुझे ही जाना है इसलिए आपको शिखर मालूम पड़ता हूं ऊध जब पहाड़ के गरीब आता है तब उसे पता चलता है अन्य वो पहाड़ होता ही प्रतान सिंह ने कहा कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूं मैं कुछ भी नहीं हूं कभी उनके चरणों में बैठने की योग्यता भी हो जाए तो का बहुत कुछ पा लिया तो अकबर ने कहा तुम्हारे गुरु जीवित हो तो तक अभी और आज उन्हें ले आओ मैं सुनना चाहूंगा प्रतान सिंह ने कहा यही कठिनाई जीवित बेटे तो लेकिन उन्हें लाया नहीं जाता ला। अकबर ने कहा जो भी लेट करनी हो तैयारी है जो भी जो भी चाहो देंगे तुम जो कहो वही देंगे वही कठिनाई है क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राह नहीं किया जा रहा क्योंकि वो कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं है अकबर ने कहा कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं। तो क्या उपाय किया जाए सुनने का कोई उपाय नहीं आपको ही चलना पड़ तुम्हें तो कहा तैयार हूं बस कांस चलने को का भी कोई बात नहीं क्योंकि कहने से वो बजाएंगे ऐसा नहीं जब वो बजाते हैं सब कोई सुन ले बात और तो मैं पता लगाता हूं कि वो कब बजाते हैं तो हम चले पता चला हरिदास फकीर उसके गुरु थे वो यमुना के किनारे रखते पता चला रात तीन बजे उसके वो बजाते हैं नाचते तो दुनिया के किसी अकबर की हैसियत के सम्राट ने तीन बजे रात चोरी से किसी संगीत का दूर सुना हो अकबर और कानसेन चोरी से झोपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिपके बैठे रहे पूरे समय अकबर की आंखों से आंसू बहते बैठे रहे। एक शब्द बोला नहीं संगीत बंद हुआ वापिस होने लगे सुबह लगे। राय ने भी कांचन से अकबर बोला नहीं महल के द्वार पर कांचन से इतना ही कहा अब तक सोचता है कि तुम जैसा कोई भी नहीं बचा अब सोचता हूं कि तुम वो लेकिन क्या बात है तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बचा सकते सांस तो बहुत साफ है मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है इसलिए बजा मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है जो मुझे मिले उसमें मेरे प्राण इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे कभी नहीं होते बजाने में मैं सदा अधूरा हूं अंत अगर बिना बजाए भी मुझे वो मिल जाए जो बजाने से मिलता है तो बजाने को फेंक फेस्थों से पालूंगा बजाना मेरे लिए साधन से साध्य नहीं साध कहीं और है भविष्य में धन में यश में प्रतिष्ठा में साध्य कहीं और है संगीत से साधन साधन कभी आत्मा नहीं बन पाती में ही आत्मा अर्थ की होती अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साधन को छोड़ दू अभी लेकिन नहीं मिलता साधन के बिना इसलिए साधन को खींचता लेकिन दृष्टि और प्राण और आकांक्षा और सब घूमता है साध्य के निकट लेकिन जिनको आप सुन के आ रहे हैं संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने को वे बजा रहे बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूट रहा है और बज रहा है कुछ पा लिया है कुछ भर गया है वो बह रहा है कोई अंधुति, कोई सत्य कोई परमात्मा प्राणों में भर गया है अब वो बह रहा है ओवरफ्लोइंग है अकबर बार बार पूछने लगा किस लिए किस लिए स्वभाव हम भी पूछते किस लिए वर्तान संता नदियां किस लिए बह रही फूल किस लिए खिल रहे सूर्य किस लिए निकल रहा है किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया है सारा जगत ओवरफ्लोइंग है आदमी को छोड़कर सारा जगत आगे के लिए नहीं जी रहा है सारा जगत भीतर से जी रहा है फूल खिल रहा है खिलने में ही आनंद है सूर्य निकल रहा है निकलने में ही आनंद है हवाएं बह रही हैं, बहने में ही आनंद है आकाश है होने में ही आनंद है आनंद आगे नहीं अभी है यही है और जो हो रहा है वो भीतर की ऊर्जा से अकारण बहाव है अनमोटिवेटेड एक्ट जिस पर कि कृष्ण का सारा कर्म योग खड़ा होगा वो जीवन को भविष्य की तरफ से पकड़ना नहीं वो जीवन को आकांक्षा की तरफ से खींचना नहीं वर व्यक्ति के भीतर छिपा जो अव्यक्त है उसकी ओवर उसका ऊपर से बह जाना है कृत्य जिस दिन आपके जीवन ऊर्जा की ओवरफ्लोइंग है ऊपर से बह जाना है उस दिन निष्काम है और जब तक भविष्य के लिए किसी कारण से बहना है तब तक तब तक सकाम है सकाम कर्म योग नहीं है निष्काम कर्म योग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कामना भविष्य की स्वर्ग की मोक्ष की परमात्मा की से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक व्यक्ति मंदिर में भजन गा रहा है और इस भजन में भी इतनी कामना है कि ईश्वर को पालू तो ये भजन व्यर्थ हो गया ये भजन योग ना रहा ईश्वर को पाने की कामना भी कामना ही है और कामना से कभी ईश्वर पाया नहीं जाता ईश्वर तो निष्कामना में उपलब्ध है अगर भजन में इतनी भी कामना है कि ईश्वर को पालों तो भजन व्यर्थ हुआ अगर प्रार्थना में इतनी भी मांग है कि तेरे दर्शन हो जाएं तो प्रार्थना व्यर्थ हो गई लेकिन प्रार्थना अनमोटिवेटेड है नहीं किसी को पाने के लिए वरण भीतर के भाव से जन्मी और अपने में पूरी अपने में पूरी आगे कुछ द्वार नहीं खोज रही तो प्रार्थना है और उसी क्षण में प्रार्थना सफल है जिस क्षण प्रार्थना निष्काम है प्रत्येक कर्म प्रार्थना बन जाता है अगर निष्काम बन जाए और प्रत्येक प्रार्थना बंधन बन जाती है अगर सकाम बन जाए लेकिन हम जैसे दुकान चलाते हैं वैसे ही पूजा भी करते हैं दुकान भी मोटिवेटेड होती है पूजा भी दुकान में भी कुछ पाने को होता है पूजा में भी पाप भी करते हैं तो भी कुछ पाने को करते हैं पुण्य भी करते हैं तो कुछ पाने को करते हैं पर कृष्ण कह रहे हैं कि पाने के लिए करना ही अधर्म है पाने की आकांक्षा के बिना जो कृत्य का फूल खिलता है द फ्लावरिंग ऑफ द प्योर एक्ट शुद्ध कर्म जब खेलता है बिना किसी कारण के इस संबंध में इमेनुअल कांट का नाम लेना जरूरी है जर्मनी में कांट ने करीब करीब कृष्ण से मिलती जुलती बात कही उसने कहा कि अगर कर्तव्य में जरा सी भी आकांक्षा है तो कर्तव्य पाप हो गया जरा सी भी कर्तव्य तभी तभी कर्तव्य है जब बिल्कुल शुद्ध है उसमें कोई आकांक्षा नहीं ये हमें कठिन पड़ेगा क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे हमारी पहचान हो जिससे हम समझ पाए लेकिन ऐसे कर्म को कर्मों को द्वार खोले जा सकते हैं मैंने कहा रास्ते पर एक आदमी है उसका छाता गिर गया है आज छाता उठाएं, दे दे और छाता उठा के देते समय भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठती सिर्फ देखते रहें। छाता उठा के दे अपने रास्ते पे चल पड़े और भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठती धन्यवाद की भी उठेगी लेकिन देखते रहें, दो चार कृत्यों में देखते रहें और अचानक पाएंगे क्या पागलपन है गिर जाएगी दिन में जो आदमी एक कृत्य भी अनमोटिवेटेड कर ले वो कृष्ण की गीता को समझ पा सकता है एक कृत्य भी 24 घंटे में अनमोटिवेटेड कर ले जिसमें कि कुछ ना हो चेतन अचेतन कोई मांग ना हो बस किया और हट गए और चले गए तो कृष्ण की गीता को और कृष्ण के कर्मयोग को समझने का मार्ग खुल जाए रोज गीता ना पढ़े चलेगा लेकिन एक कृथ्य 24 घंटे में ऐसा खिल जाए जिसमें हमारी कोई भी कामना नहीं बस जिसमें करना ही पर्याप्त है और हम बाहर हो गए और चल पड़े कठिन नहीं है अगर थोड़ी खोजबीन करें तो बहुत कठिन नहीं है छोटी छोटी छोटी छोटी घटनाओं में उसकी झलक मिल सकती और ये जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पूरा का पूरा प्रयोगत्मक है होगा ही ये कोई गुरुकुल में बैठकर किसी वृक्ष के तले किसी आश्रम में हुई चर्चा नहीं है ये युद्ध के स्थल पर जहां सघन कर्म प्रतीक्षा कर रहा है वहां हुई चर्चा है ये चर्चा किसी शांत बट वृक्ष के नीचे बैठकर कोई तत्व चर्चा नहीं है ये कोरी तत्व चर्चा नहीं है ये सघन कर्म की बीच ठीक युद्ध के क्षण में युद्ध से ज्यादा सघन कृत्य और क्या होगा वहां हुई ये चर्चा है और अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग तक की भी कामना मन में है किसी भी विषय की तो सब व्यर्थ हो जाता है कर्मयोग का सार कर्म ऋण कामना है काम से कामना गई हमने तो काम शब्द ही रखा हुआ है कर्म के लिए क्योंकि काम कामना से ही बनता है हम तो कहते काम वही है जो कामना से चलता है लेकिन कृष्ण कहते हैं काम से अगर कामना घट जाए तो कर्म योग तो फिर साधारण कर्म नहीं रह जाता वो योग बन जाता है और योग बन जाए तो न पाप है न पुण्य है न बंधन है न मुक्ति है दोनों के बाहर है व्यक्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन मा कर्म फल हे दुर्भू माते संगोस्त कर्मणि कर्म योग का आधार सूत्र अधिकार है कर्म में फल में नहीं करने की स्वतंत्रता है पाने की नहीं क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता और फल समष्टि से निकलता है मैं जो करता हूं वो मुझसे बहता है लेकिन जो होता है उसमें समस्त का हाथ है करने की धारा तो व्यक्ति की लेकिन फल का सार समी का है इसलिए तो कृष्ण कहते हैं करने का अधिकार है तुम्हारा फल की आकांक्षा अनधिकृत है लेकिन हम उल्टे चलते हैं फल की आकांक्षा पहले और कर्म पीछे हम बैलगाड़ी को आगे और बैलों को पीछे बांधते हैं कृष्ण कह रहे हैं कर्म पहले फल पीछे आता है लाया नहीं जाता लाने की कोई सामर्थ मनुष्य की नहीं है करने की सामर्थ्य मनुष्य की है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं विराट है मैं सोचता हूं कल सुबह उठूंगा आपसे मिलूंगा लेकिन कल सुबह सूरज भी उगेगा कल सुबह भी होगी जरूरी नहीं है कि कल सुबह हो ही मेरे हाथ में नहीं है कि कल सूरज उगे ही एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि सूरज डूबेगा और उगेगा नहीं वो दिन कल भी हो सकता है वैज्ञानिक कहते हैं कि अब ये सूरज 4000 साल से ज्यादा नहीं चलेगा इसकी उम्र चुकती है ये भी बूढ़ा हो गया इसकी किरणें भी बिखर चुकी रोज बिखरती जा रही हैं, न मालूम कितने अरबों वर्षों से अब उसके भीतर का भीतर की भट्टी चुक रही अब उस ईंधन चुक रहा है चार हजार साल हमारे लिए बहुत बड़े सूरज के लिए ना कुछ चार हजार साल में सूरज ठंडा पड़ जाएगा किसी भी दिन जिस दिन ठंडा पड़ जाएगा उस दिन उगेगा नहीं उस दिन सुबह नहीं होगी उसकी फली रात भी लोगों ने वचन दिए होंगे कि कल सुबह आते हैं निश्चित लेकिन छोड़ें सूरत चार हजार साल बाद डूबेगा और नहीं उगेगा हमारा क्या पक्का भरोसा है कि कल सुबह हम ही उगेंगे कल सुबह होगी पर हम होंगे जरूरी नहीं और कल सुबह भी होगी सूरज भी होगा हम भी होंगे लेकिन वचन को पूरी करने की आकांक्षा होगी जरूरी नहीं एक छोटी सी कहानी कहू सुना है मैंने कि चीन में एक सम्राट ने अपने मुख्य वजीर को बड़े वजीर को फांसी की सजा दे दी कुछ नाराजगी थी लेकिन नियम था उस राज्य का कि फांसी के एक दिन पहले स्वयं सम्राट फांसी पर लटकने वाले कैदी से मिले और उसकी कोई आखिरी आकांक्षा हो तो पूरी कर देश्चित ही आखिरी आकांक्षा जीवन को बचाने की नहीं हो सकती थी वो बंदिश थी उतनी भर आकांक्षा नहीं हो सकती थी सम्राट पहुंचा कल सुबह फांसी होगी आज संध्या और अपने वजीर से पूछा कि क्या तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूं क्योंकि कल तुम्हारा अंतिम दिन है। वजीर एकदम दरवाजे के बाहर की तरफ देख कर रोने लगा सम्राट ने कहा तुम और रोते हो कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों और आंसुओं से भरी बहुत बहादुर आदमी था नाराज सम्राट कितना हो उसकी बहादुरी पर कभी सकना था तुम और रोते हो क्या मौत से डरते हो उस वजीने का मौत मौत से नहीं रोता रोता किसी और बात से हो सम्राट ने कहा बोलो मैं पूरा कर दूं। वजीने का नहीं वो पूरा नहीं हो सकेगा इसलिए जाने दे सम्राट जिद काड़ गया कि क्यों नहीं हो सकेगा आखिरी इच्छा मुझे पूरी ही करनी तो उस वजीने का नहीं मानते हो तो सुन लें कि आप जिस घोड़े पर बैठ आए हैं उसे देख रोता हूं सम्राट में का पागल हो गए उस घोड़े को देखकर रोने जैसा क्या है वजीर ने कहा मैंने एक कला सीखी थी तीस वर्ष लगाए उस कला को सीखने में वो कला थी कि घोड़ों को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है लेकिन एक विशेष जाति के घोड़े को उसे खोजता रहा वो नहीं मिला और कल सुबह मैं मर रहा हूं जो सामने घोड़ा खड़ा है वो उसी जाति का है जिस पर आप सवार होकर आए सम्राट के मन को लोभ पकड़ा आकाश में घोड़ा उड़ सके तो उस सम्राट की कीर्ति का कोई अंत ना रहे पृथ्वी पर उसने कहा फिक्र छोड़ो मौत की कितने दिन लगेंगे घोड़ा आकाश में उड़ना सीख सके कितना समय लगेगा उस बजीर ने कहा एक वर्ष सम्राट ने कहा बहुत ज्यादा समय नहीं अगर घोड़ा उड़ सका तो ठीक अंत था मौत एक साल बाद फांसी एक साल बाद भी लग सकती अगर घोड़ा नहीं उड़ा अगर उड़ा तो फांसी से भी बच जाओगे आधा राज्य भी तुम्हें भेंट कर दूंगा वजीर घोड़े पे बैठ के घर आ गया पत्नी बच्चे रो रहे थे बिलख रहे थे आखिरी रात थी घर आए वजीर को देखकर सब चकित हुए कहा कैसे आ गए वजीर ने कहानी बताई पत्नी और जोर से रोने लगी उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो क्योंकि मैं भली भांति जानती हूं तुम कोई कला नहीं जानते जिससे घोड़ा उड़ना सीख सके व्यर्थ ही झूठ बोले अब ये साल तो हमें मौत से भी बत्ता हो जाए और अगर मांगा ही था समय तो इतनी कंजूसी क्या की 20, 25, 30 वर्ष मांग सकते थे एक वर्ष तो ऐसे चुक जाएगी अभी आई अभी गई रोते रोते चुक जाएगी उस बजीनने का फिक्र मत कर एक वर्ष बहुत लंबी बात है शायद शायद बुद्धिमानी के बुनियादी सूत्र का उसे पता था और ऐसा ही हुआ वर्ष बड़ा लंबा शुरू हुआ पत्नी ने कहा कैसा लंबा अभी चुक जाएगा वजीर ने कहा क्या भरोसा है कि मैं बचूं वर्ष में क्या भरोसा है घोड़ा बचे क्या भरोसा है राजा बचे बहुत सी कंडीशन पूरी हो तब वर्ष पूरा होगा और ऐसा हुआ कि न वजीर बचा न घोड़ा बचा न राजा बचा वर्ष के पहले तीनों ही मर गए थे कल की कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती फल सदा कल है फल सदा भविष्य में है कर्म सदा अभी है यही कर्म किया जा सकता है कर्म वर्तमान है फल भविष्य है इसलिए भविष्य के लिए आशा बांधनी निराशा बांधनी कर्म अभी किया जा सकता है, अधिकार है वर्तमान में हम हैं भविष्य में हम होंगे ये भी तय नहीं भविष्य में क्या होगा कुछ भी तय नहीं हम अपनी ओर से कर ले इतना काफी है हम मांगे ना हम अपेक्षा ना रखें हम फल की प्रतीक्षा ना करें हम कर्म करें और फल प्रभु पर छोड़ दें यही बुद्धिमानी का गहरा से गहरा सूत्र है इस संबंध में यह बहुत मजेदार बात है कि जो लोग जितनी ज्यादा फल की आकांक्षा करते हैं उतना ही कम कर्म करते हैं असल में फल की आकांक्षा में इतनी शक्ति लग जाती है कि कर्म करने योग बचती नहीं असल में फल की आकांक्षा में मन इतना उलझ जाता है भविष्य की यात्रा पर इतना निकल जाता है कि वर्तमान में होता ही नहीं असल में फल की आकांक्षा में चित्त ऐसा रस से भर जाता है कि कर्म विरस हो जाता है रसहीन हो जाता है इसलिए ये बहुत मजे का दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जितनी फलाकांक्षा से भरा चित्त उतना ही कर्महीन होता है और जितनी फलाकांक्षा से मुक्त चित्त उतना ही पूर्ण कर्मी होता है क्योंकि उसके पास कर्म ही बचता है फल तो होता नहीं जिसमें बंटवारा कर सके सारी चेतना सारा मन सारी शक्ति सब कुछ इसी क्षण अभी कर्म पर लग जाती है स्वभावता जिसका सब कुछ कर्म पर लग जाता है उसके फल के आने की संभावना बढ़ जाती है स्वभावता जिसका सब कुछ कर्म पर नहीं लगता उसके फल के आने की संभावना कम हो जाती है इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जो जितनी फलाकांक्षा से भरा है उतने ही फल के आने की उम्मीद कम है और जिसने जितना फल की आकांक्षा छोड़ दी है उतने ही फल के आने की उम्मीद ज्यादा है यह जगत बहुत उल्टा है अब परमात्मा का गणित साधारण गणित नहीं है बहुत असाधारण गणित है। जीसस का एक वचन है कि जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा जो दे देगा उसे सब कुछ दे दिया जाएगा जीसस ने कहा है जो अपने को बचाता है व्यर्थ ही अपने को खोता है क्योंकि उसे परमात्मा के गणित का पता नहीं जो अपने को खोता है वो पूरे परमात्मा को ही पा लेता है तो जब कर्म का अधिकार है और फल की आकांक्षा व्यर्थ है ऐसा कृष्ण कहते हैं तो ये मत समझ लेना कि फल मिलता नहीं है ऐसा भी मत समझ लेना कि फल का फल का कोई मार्ग नहीं है कर्म ही फल का मार्ग है आकांक्षा फल की आकांक्षा फल का मार्ग नहीं है इसलिए तो कृष्ण जो कहते हैं उससे फल की अधिकतम ऑप्टिमम संभावना है मिलने की और हम जो करते हैं उससे फल के खोने की मैक्सिमम अधिकतम संभावना है और लघुतम मिनिमम मिलने की संभावना है जो फल की सारी ही चिंता छोड़ देता है, अगर धर्म की भाषा में कहें तो कहना होगा परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेता है असल में छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी है कि अगर इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए भी परमात्मा से कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए कि कोई कर्म करता है और फल की बात ही नहीं करता है, कर्म करता है और सो जाता है और फल का स्वप्न भी नहीं देखता इतनी बड़ी श्रद्धा से भरे हुए चित्त को भी अगर फल न मिलता हो तो फिर परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं है इतनी श्रद्धा से भरे चित्त के चारों ओर से समझ सकती दौड़ पड़ती और जब आप फलाकांक्षा करते तब आपको पता है आप अश्रद्धा कर रहे हैं शायद इसको कभी सोचा ना हो कि फलाकांक्षा अश्रद्धा गहरी से गहरी अनास्था और गहरी से गहरी नास्तिकता है जब आप कहते हैं फल भी मिले तो आप यह कह रहे हैं कि अकेले कर्म से निश्चय नहीं है फल का मुझे फल की आकांक्षा भी करनी पड़ेगी आप कहते हैं दो दो चार जोड़ता तो जुड़ के चार हों भी इसका मतलब यह है कि दो दो चार जुड़ के चार होते हैं ऐसे नियम का कोई भी ऐसे नियम की कोई भी श्रद्धा नहीं है। हो भी ना भी हो जितना अश्रद्धालु चित्त है उतना फलातुर होता है जितना श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त है उतना फल को फेंक देता है जाने समष्टि जाने जगत जाने विश्व की चेतना मेरा काम पूरा हुआ अब शेष काम उसका है फल की आकांक्षा वही छोड़ सकता है जो इतना इतना स्वयं पर स्वयं के कर्म पर श्रद्धा से भरा है और स्वभाव जो इतनी श्रद्धा से भरा है उसका कर्म पूर्ण हो जाता टोटल हो जाता टोटल एक्ट और जब कर्म पूर्ण होता है तो फल सुनिश्चित है लेकिन जब चित्त बटा होता है फल के लिए और कर्म के लिए तब तब जिस मात्रा में फल की आकांक्षा ज्यादा है कर्म का फल उतना ही अनिश्चित है। एक सुबह मित्र आए एक उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया मैं तो चला गया शायद परसों परसों शायद मैंने कहीं कहा कि एक छोटे से मजाक से महाभारत पैदा हुआ एक छोटे से व्यंग से द्रौपदी के महाभारत पैदा हुआ छोटा सा व्यंग द्रौपदी का ही दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुप गया और द्रोपदी नग्न की गई ऐसा मैंने कहा मैं तो चला गया कोई मित्र के मन में बहुत तूफान आ गया होगा हमारे मन भी तो बहुत छोटे छोटे प्यालियों जैसे हैं जिनमें बहुत छोटे से हवा के झोंके से तूफान आ जाता है चाय की प्याली से ज्यादा नहीं तूफान आ गया होगा मैं तो चला गया मंच पर वो चढ़ाए होंगे उन्होंने कहा तद्दन खोटी बात छे बिल्कुल झूठी बात है द्रौपदी कभी नग्न नहीं की गई द्रौपदी नग्न की गई हुई नहीं यह दूसरी बात है द्रोपदी पूरी तरह नग्न की गई हुई नहीं यह बिल्कुल दूसरी बात है करने वालों ने कोई कोर कसर न छोड़ी थी करने वालों ने सारी ताकत लगा दी थी लेकिन फल आया नहीं किए हुए के अनुकूल नहीं आया फल यह दूसरी बात है असल में जो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे उन्होंने क्या रख छोड़ा था उनकी तरफ से कोई कोर कसर नहीं थी लेकिन हम सभी कर्म करने वालों को अज्ञात भी बीच में उतर आता है इसका कभी कोई पता नहीं वो जो कृष्ण की कथा है अज्ञात के उतरने की कथा है अज्ञात के भी हाथ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हम ही नहीं हैं इस पृथ्वी पर मैं अकेला नहीं हूं मेरी अकेली आकांक्षा नहीं है अनंत आकांक्षाएं हैं, और अनंत की भी आकांक्षा है और उन सब के गणित पर अंततः तय होगा कि क्या हुआ अकेला दुर्योधनी नहीं है नग्न करने में द्रौपदी भी तो है जो नग्न की जा रही है द्रोपदी की भी तो चेतना है द्रौपदी का भी तो अस्तित्व है और अन्याय होगा यह कि द्रोपदा द्रौपदी वस्तु की तरह प्रयोग की जाए उसके पास भी चेतना है और व्यक्ति है उसके पास भी संकल्प है साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी सच तो यह है कि द्रौपदी के मुकाबले की स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं कठिन लगेगी बात क्योंकि याद आती सीता याद आती है सावित्री की और भी बहुत यादें फिर भी मैं कहता हूं द्रौपदी का कोई मुकाबला ही नहीं है द्रौपदी बहुत ही है उसमें सीता का सीता की मिठास तो है ही उसमें क्लियोपेट्रा का नमक भी है उसमें क्लियोपेट्रा का सौंदर्य तो है ही उसमें गार्गी का तर्क भी है असल में पूरे महाभारत की धुरी द्रौपदी है वो सारा युद्ध उसके आसपास हुआ है लेकिन चूंकि पुरुष कथाएं लिखते हैं इसलिए कथाओं में पुरुष पात्र बहुत उभर के दिखाई पड़ते हैं असल में दुनिया की कोई महाकथा स्त्री की धुरी के बिना नहीं चलती सब महाकथाएं स्त्री की धुरी पर घटित होती है वो बड़ी रामायण सीता की धुरी पर घटित हुई उसमें केंद्र में सीता है राम और रावण तो ट्राइंगल के दो छोर है पर सीता है एक औरा और पांडव तो ये सारा पूरा महाभारत और ये सारा युद्ध द्रौपदी की धूरी पर घटा है उस युग की और सारे युगों की सुंदर तुम तो स्त्री है वो नहीं आश्चर्य नहीं है कि दुर्योधन ने भी उसे चाहा हो असल में उस युग में कौन पुरुष होगा जिसने उसे न चाह हो उसका अस्तित्व उसके प्रति चाह पैदा करने वाला था दुर्योधन ने भी उसे चाहा है और फिर वो वो चली गई अर्जुन के हाथ और ये भी बड़े मजे की बात है कि द्रौपदी को पांच भाइयों में बांटना पड़ा कहानी बड़ी सरल है उतनी सरल घटना नहीं हो सकती कहानी तो इतनी ही सरल है कि अर्जुन ने आके बाहर से कहा कि मां देखो हम क्या ले आए हैं और माँ ने कहा जो भी ले आए वो पांचों भाई बांट लो लेकिन इतनी सरल घटना हो नहीं सकती क्योंकि जब बाद में माँ को भी तो पता चला होगा कि ये मामला वस्तु का नहीं स्त्री का है यह कैसे बांटी जा सकती है तो कौन सी कठिनाई थी कि कुंती कह देती कि भूल हुई मुझे क्या पता कि तुम पत्नी ले आया हो नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि जो संघर्ष दुर्योधन और अर्जुन के बीच होता वो संघर्ष पांच भाइयों के बीच भी हो सकता था द्रुप ऐसी थी वो पांच भाई भी कट मर सकते थे उसके लिए उसे बांट देना ही सुगमतम राजनीति थी वो घर भी कट सकता था वह महायुद्ध जो पीछे कौरव पांडवों में हुआ वो पांडवों पांडवों में भी हो सकता था इसलिए कहानी मेरे लिए उतनी सरल नहीं है कहानी बहुत प्रतीकात्मक और गहरी है वो ये खबर देती है कि स्त्री वो ऐसी थी कि पांच भाई भी लड़ जाते इतनी गुणी थी साधारण नहीं थी असाधारण थी उसको नग्न करना आसान बात नहीं थी आंख से खेलना था तो अकेला दुर्योधन नहीं है कि नग्न कर ले द्रौपदी भी है और ध्यान रहे बहुत बातें हैं इसमें जो ख्याल में ले लेनी जैसी है जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न हो होना चाहे तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता है कर पाता है वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता है नग्न होना बड़ी घटना है वस्त्र उतरने से निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है निर्वस्त्र करना बहुत बात नहीं, कोई भी कर सकता है लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है कोई स्त्री तभी होती है जब वो किसी के प्रति खुलती है स्वयं अन्य नहीं होती वो ढकी ही रह जाती है उसे उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को, को नग्न करना नहीं भी और यह भी कि द्रौपदी जैसी स्त्री को नहीं पा सका दुर्योधन उसके व्यंग तीखे पड़ गए उसके मन पर बड़ा हारा हुआ है हारे हुए व्यक्ति जैसे कि क्रोध में आई बिल्लियां खंबे नोचने लगती हैं, वैसा करने लगते हैं। और स्त्री के सामने जब भी पुरुष हारता है और इससे बड़ी हार पुरुष को कभी नहीं होती पुरुष पुरुष से लड़ने हार जीत होती है लेकिन पुरुष जब स्त्री से हारता है किसी भी क्षण में देश से बड़ी कोई हार नहीं होती दुर्योधन उस दिनों से नग्न करने जितना आयोजन करके बैठा है वो सारा आयोजन भी हारे हुए पुरुष मन का है और उस तरफ जो स्त्री खड़ी है हंसने वाली वो कोई साधारण स्त्री नहीं है उसका भी अपना संकल्प है अपना विल है। उसकी भी अपनी सामर्थ है उसकी भी अपनी श्रद्धा है उसका भी अपना होना है उसकी उस श्रद्धा में वो जो कथा है वो कथा तो काव्य है कि कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाए चले जाते लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके पास अपना संकल्प है उसे परमात्मा का सारा संकल्प तत्काल उपलब्ध हो जाता है तो अगर परमात्मा के हाथ उसे मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं तो मैंने कहा और मैं फिर से कहता हूं द्रोपदी नग्न की गई लेकिन हुई नहीं नग्न करना बहुत आसान है उसका हो जाना बहुत और बात है बीच में अज्ञात विधि आ गई बीच में अज्ञात कारण आ गए दुर्योधन ने जो चाहा वो हुआ नहीं कर्म का अधिकार था फल का अधिकार नहीं था ये द्रोपति बहुत अनूठी है ये पूरा युद्ध हो गया भीष्म पड़े हैं पर, वाणों की पर, और कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि पूछ लो धर्म का राज और वो द्रोपदी हंसती है उसके हंसी पूरे महाभारत पर छाइए वो हस्ती के से पूछते हैं धर्म का रहस्य जब मैं नग्न की जा रही थी तब ये सिर झुकाए बैठे थे उसका व्यंग गहरा है वो स्त्री बहुत असाधारण है काश हिंदुस्तान की स्त्रियों ने सीता को आदर्श न बना के द्रौपदी को आदर्श बनाया होता तो हिंदुस्तान की स्त्री की शान और होती लेकिन नहीं द्रौपदी खो गई उसका कोई पता नहीं खो गई एक तो पांच पतियों की पत्नी इसलिए मन को पीड़ा होती लेकिन एक पति की पत्नी होना भी कितना मुश्किल है उसका पता नहीं और जो पांच पतियों को निभा सकी है वो साधारण स्त्री नहीं है असाधारण है सुपर ह्यूमन है सीता भी अति मानवी है लेकिन टू ह्यूमन के अर्थों में और द्रौपदी भी अति मानवीय है लेकिन सुपर ह्यूमन के अर्थों ने पूरे भारत के इतिहास में द्रोपदी को सिर्फ एक आदमी ने प्रशंसा दी है और एक ऐसे आदमी ने जो बिल्कुल अन है पूरे भारत के इतिहास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़कर किसी आदमी ने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया है, हैरानी की बात है मेरा तो लोहिया से प्रेम इस बात से हो गया कि पांच साल के इतिहास में एक आदमी द्रोपदी को सीता के ऊपर रखने को तैयार है जो मैंने कहा आदमी करता है कर्म फल की अति आकांक्षा से कर्म भी नहीं हो पाता और फल की अति आकांक्षा से दुराशा और निराशा ही हाथ लगती है कृष्ण ने यह बहुत बहुमूल्य सूत्र कहा है इसे हृदय के बहुत कोने में संभाल के रख लेने जैसा है करें कर्म वो हाथ में है अभी है यही है फल को छोड़े फल को छोड़ने का साहस दिख लाए कर्म को करने का संकल्प फल को छोड़ने का साहस फिर कर्म निश्चित ही फल ले आता है लेकिन आप आप उस फल को मत लाएं, वो तो कर्म के पीछे छाया की तरह चला आता है और जिसने छोड़ा भरोसे से उसके छोड़ने में उसके भरोसे में ही जगत की सारी ऊर्जा सहयोगी हो, हो जाती है जैसे ही हम मांग करते हैं ऐसा हो वैसे ही हम जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं और शत्रु हो जाते हैं जैसे ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी जो हमने करना था वो हमने कर लिया आप तेरी मर्जी पूरी हो हम जगत ऊर्जा के प्रति मैत्री से भर जाते हैं और जगत और हमारे बीच जीवन ऊर्जा और हमारे बीच परमात्मा और हमारे बीच एक हारमोनी एक संगीत फलित हो जाता है जैसे ही हमने कहा कि नहीं किया भी मैंने जो चाहता हूं वो हो भी वैसे ही हम जगत के विपरीत खड़े हो गए और जगत के विपरीत खड़े होकर सिवाय निराशा के असफलता के कभी कुछ हाथ नहीं लगता है इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म ही अधिकार है फल फल परमात्मा का प्रसाद है